महाभारत कर्ण पर्व सप्तशोध्याय अर्जुन के द्वारा अश्वस्थामा की पराजय संजय उवाच तत समुद्धम शुक्रांगि रस वो नक्षत्र शुक्रांगि तो रसोरिव संजय कहते हैं राजन तदनंतर आकाश में नक्षत्र मंडल के निकट परस्पर युद्ध करने वाले शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान वहां रणभूमि में श्री कृष्ण के निकट शुक्र और बृहस्पति के तुल्य तेजस्वी अश्वस्थामा और अर्जुन का युद्ध होने लगा संतापयतावन दीप्ते लोकत्रास करावास्ता मार्गस्थो महा ग्रह जैसे चक्र या अतिचार गति से चलने वाले दो ग्रह संपूर्ण जगत के लिए त्रास उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं उसी प्रकार वे दोनों वीर अपने बाण में प्रज्वलित किरणों द्वारा एक दूसरे को संताप देने लगे तथो विंध्य भ्रुर मध्य नाराचे नार्जुनो भृशम तत्पश्चात अर्जुन ने एक नाराज से अस्वस्थामा की दोनों भावों के मध्य में गहरा आघात पहुंचाया। ललाट में धसे हुए उस बाण से अस्वस्थामा ऊपर की ओर उठी हुई किरणों वाले सूर्य के समान सुशोभित होने लगा अथ कृष्ण सरस्वत अस्वस्थामुगातार का इसके बाद अश्वस्थामा ने भी श्री कृष्ण और अर्जुन को अपने सैकड़ों बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उस समय वे दोनों अपने किरणों का प्रसार करने वाले प्रणय काल के दो सूर्यों के समान प्रतीत होते थे सर्वतो धारम अस्त्रम देवे तथोर्जुन सर्वोधारमास वैवस्वत चा वज्राग्निवस्वत भगवान श्री कृष्ण के घायल होने पर अर्जुन ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिसकी धार सब और थी उन्होंने वज्र अग्नि और यम दंड के समान अमोघ दाहक और प्राणहारी बाणों द्वारा कुमार को घायल कर प्राणहारीयुक्त अति तीव्र वे गयी ये राह तो मृत्युरपि व्यथेत फिर अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले महातेजस्वी अश्वत्थामा ने भी अच्छी तरह छोड़े हुए अत्यंत वेग वाले बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन के मर्म स्थानों में आघात किया वे बाण ऐसे थे जिनकी चोट खाकर मौत को भी व्यथा हो सकती थी द्रोण अर्जुन न संतन दिघुण सपुंख अर्जुन ने परिश्रम पूर्वक बाण चलाने वाले द्रोण कुमार के उन बाणों को सुंदर पंख वाले उनसे दुगने बाणों द्वारा निवारण करके घोड़े सारथी और ध्वज सहित उस एक वीर को आच्छादित कर दिया फिर वे संसप्तक सेना की ओर चल दिए धनुंस्य सुधीरधनुर्जा पाणीन भुजान पाणीगत चस्त्र छेतू छेतु सुर्गानरथा वस्त्रा माल्यात भूषण चरमा वर्माणी मनोरमा प्रिया सर्वाणी शिरांसी च छेद पार्थो दताम पर मुखा कुंती कुमार अर्जुन ने उत्तम रीति से छोड़े गए बाणों द्वारा युद्ध में पीठ न दिखाकर सामने खड़े हुए शत्रुओं के धनुष बाण तरकस प्रत्यंचा हाथ भुजा हाथ में रखे हुए शत्र छत्र ध्वज अश्वरथ ईशादंड वस्त्र माला आभूषण ढाल सुंदर कवच समस्त प्रिय वस्तु तथा मस्तक इन सबको काट डाला सुकल्पिता समासिता कृतयन पार्थि ऋतरये निरस्त तैरे व साधम निवरये निपेतु सुंदर सजे सजाए रथ घोड़े और हाथी खड़े थे और उन पर प्रयत्नपूर्वक युद्ध करने वाले नरवीर बैठे थे परंतु अर्जुन के चलाए हुए सैकड़ों बाणों से घायल हो वे सारे वाहन उन नरवीरों के साथ ही धराशाई हो गए पद्मार्क पूर्ण भान नानी किरेट माल्या भरणोजारी भल्लाध चंद्र छुर प्रपेतुर्व्याम निष्रांस जस्रम जिनके मुख कमल सूर्य और पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर, तेजस्वी एवं मनोरम थे तथा मुकुट माला एवं आभूषणों से प्रकाशित हो रहे थे ऐसे असंख्य नरमुंडल चंद्र अर्ध चंद्र तथा नामक बाणों से कट कट कर लगातार पृथ्वी पर गिर रहे थे अथ दीपय देव पथ दीपा देवार दर पाप्रम कलिंगांग दग्रम कलिंग अंग कलिंग अंग बंग और निषाद देशों के वीर देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के समान विशाल गजराजों पर सवार हो देवद्रोहियों का दर्प दलन करने वाले प्रचंड वीर पांडु कुमार अर्जुन पर उन्हें मार डालने की इच्छा से चढ़ाए तेम दर करता का उगिर सिंसि कुंती कुमार अर्जुन ने उनके हाथियों के कवच चर्म सूढ़ महावत ध्वजा और पताका सबको काट डाला इससे वे भद्र के मारे हुए पर्वतीय शिखरों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े भ्रजा लायु समुद्यंत इवासुमत उनके नष्ट हो जाने पर किटधारी अर्जुन ने प्रभात काल के सूर्य की कांति के समान तेजस्वी बाणों द्वारा गुरुपत्र अश्वस्थामक को ढक दिया मानो वायु ने उगते हुए किरणों वाले सूर्य को मेघों की बड़ी भारी घटाओं से आच्छादित कर दिया हो निरस्य तथर्जुने द्रोणी शितर वासुदेव प्रच्छादिव चंद्र सूर्य ननाद सोमभोध इवात पालते तब द्रोण कुमार अश्वस्थामा ने अपने तीखे बाणों द्वारा अर्जुन के बाणों का निवारण करके श्री कृष्ण और अर्जुन को ढक दिया और आकाश में चंद्रमा तथा सूर्य को आच्छादित करके गर्जने वाली वर्षा काल के मेघ की भांति वह गंभीर गर्जना करने लगा तमर्जुन तम अर्जुन चुनस्पीआन अभ्यर्दित रही बाना अंधकार सह सी सर्वा निख उसके बाणों से पीड़ित हुए अर्जुन ने आगे बढ़कर शस्त्रों द्वारा शत्रु के बाण जनित अंधकार को नष्ट करके उत्तम पंख वाले अपने बाणों द्वारा अस्वस्थामा तथा आपके अन्य समस्त सैनिकों को पुनः घायल कर दिया नाप्या ददसन दीव मु सभ्य साची रथाच नागा प्रदा सं देहा दधसुर हताश रथ पर बैठे हुए सभ्य अर्जुन कब तरकस से बाण लेते कब उन्हें धनुष पर रखते और कब छोड़ते हैं यह नहीं दिखाई देता सब लोग यही देखते थे कि रथियों हाथियों घोड़ों और पैदल सैनिकों के शरीर उनके बाणों से गुथे हुए हैं और वे प्राण सुन्य हो गए हैं संध्यानारा चबरा दसा सुवरण दे कमिबो सर्ज तेसाँ च पंचाजुनम अभ्यविध्य पच्चाच्युतम निर्भिदुखाम सब अश्वस्थामा ने बड़ी उतावली के साथ अपने धनुष पर दस उत्तम नाराज रखे और उन सब को एक के ही समान एक साथ छोड़ दिया उनमें से पांच सुंदर पंख वाले नाराजों ने अर्जुन को बिन्द डाला और पांच ने श्री कृष्ण को छत विक्षत कर दिया तैरा सर्व मनुष्य मुख्य स्रवंत धन दे समाप्त बाणों से आहत होकर संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ कुबेर और इंद्र के समान पराक्रमी वे दोनों परी कृष्ण और अर्जुन अपने अंगों से रक्त बहाने लगे जिसकी विद्या पूरी हो चुकी थी उस अश्वस्था के द्वारा इस प्रकार पराभव को प्राप्त हुए उन दोनों को अन्य सब लोगों ने यही समझा कि वे रणभूमि में मारे गए व्या तब दास वंश के स्वामी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा पार्थ तुम क्यों प्रमाद कर रहे हो इस योद्धा को मार डालो इसकी उपेक्षा की जाएगी तो यह और भी नए नए अपराध करेगा और जिसकी चिकित्सा न की गई हो उस रोग के समान अधिक कट्टदायक हो जाएगा अप्रमादे द्रोणिम प्रयत्न तुजौ बरउ चंदन सार दिग्ध वक्षा सिरो था प्रतिम तथोरू बहुत अच्छा ऐसा ही करूँगा श्री कृष्ण से ऐसा कहकर सतत सावधान रहने वाले अर्जुन अपने बाणों द्वारा प्रयत्न पूर्वक को उसके चंदन अस्वस्थाम चर्चित अनुपम जांघों को छत विक्षत करने लगे गांधी ब मुक्त कुर्ण द्रोणिम तरय निर्भिपेत छि तुरस्मे तुर ग क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने गांडी धनुष से छूटे हुए भेण के कान जैसे अग्रभाग वाले बाणों द्वारा युद्धस्थन में द्रोणपुत्र को विदीर्ण कर डाली घोड़ों की बागडोर काट कर उन्हें अत्यंत घायल कर दिया इससे वे घोड़े अस्वस्थामा को रणभूमि से बहुत दूर भगा ले गए सतैषिवा तज तो वैस्तुरंगय द्रोणी दृढ़ पार्थसराभिभूत ये स नवृत्त पुनस्तुम पाथेन साधम मति मृष्य जानंजयिष्णुवीरे धनंजय चांगीरसा वरिष्ठ अस्वस्थमा अर्जुन के बाणों से बहुत पीड़ित हो गया था जब वायु के समान वेगशाली घोड़े उसे रणभूमि से बहुत दूर हटा ले गए तब उस बुद्धिमान वीर ने मन ही मन विचार करके पुनः लौटकर अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा त्याग दी अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ अस्वस्था यह जान गया था कि विष्णुवीर श्री कृष्ण और अर्जुन की विजय निश्चित है नियम द्रोणी समास्वा समारि रथास्व नरसंबादम कर्ण से प्राविशन मान्यवर अपने घोड़ों को रोककर थोड़ी देर उनको स्वस्थ कर लेने के बाद द्रोणकुमार कुमार रथ घोड़े और पैदल मनुष्यों से भरी हुई कर्ण की सेना में प्रविष्ट हो गया प्रतीपकारिणी ऋणाधस्व स्थाम मंत्रो सधि क्रिया जोगी व्याधौ देहा संसप्त कान विमुख प्रयात के स्वर्जुन वातो धूत पता के न चंदन घना दिधाम जैसे मंत्र औषध चिकित्सा और योग के द्वारा शरीर से रोग दूर हो जाता है उसी प्रकार जब प्रतिकूल कार्य करने वाला अस्वस्था मां चारो घोड़ों द्वारा रणभूमि से दूर हटा दिया गया सब वायु से फहराती हुई पताकाओं से युक्त और जल प्रवाह के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन फिर सन सप्तकों की ओर चल दिए श्री महाभारत कर्ण पर्ण अश्वस्थाम पराजय सप्त्या इस प्रकार से भा, महाभारत कर्ण पर्व में अश्वस्थामा की पराजय विषयक सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ